हरिओम नमस्ते ऑडियो बुक ब्रह्मचर साधना लेखक स्वामी शिवानंद सरस्वती अब आप सुनेंगे कामवासना बुद्धि को अंधा बनाती है यौन सुख एक भ्रम है यह भ्रांति सुख है ये किसी भी तरह सच्चा सुख नहीं है यह अस्विक गुदगुदाह मात्र है सभी संसारिक सुख प्रारंभ में अमृत तुल होते हैं किंतु परिणाम में वे विज बन जाते हैं भली भांति विचार कीजिए हे सौम्य मेरे प्रिय पुत्र आवेगों तथा कामवासना के बहकावे में न आइए। इस संसार में इस माया के द्वारा कोई भी व्यक्ति लाभान्वित नहीं हुआ है लोग अंत में रोते हैं किसी भी प्रण व्यक्ति से पूछिए कि क्या उसे इस संसार में रंजमात्र है अग्नि दीपक को पुष्प समझकर उसकी ओर भागता है और उसमें जल मरता है इसी प्रकार कामी व्यक्ति एक मिथ्या सुंदर रूप की ओर यह सोचकर दौड़ता है कि उससे उसे सच्चा सुख प्राप्त होगा और कामाग्नि में अपने आप को स्वाहा कर डालता है जिस प्रकार रेशम कीट अपने बुने हुए क्रीमिकोष में अपने को उलझा लेता है उसी प्रकार आपने अपनी कामनाओं के जाल में स्वयं को उलझा रखा है बैराग रूपी छोरी से जाल को विदिड़ कर डालिए और भक्ति तथा ज्ञान रूपी दो पंखों से शास्व शांति की लोक में ऊंची उड़ान भरिए एक कामुक व्यक्ति वास्तविक अंधा व्यक्ति है यद्य वह बोध शक्ति संपन्न व्यक्ति हो सकता है कामोत्तेजना से प्रभावित होने पर वह अंधा बन जाता है वे जब इस प्रकार के अंधेपन से आक्रांत होता है तब उसकी बुद्धि व्यर्थ सिद्ध होती है उसकी दशा दयनीय है शतसंग प्रार्थना जब जिज्ञासा तथा ध्यान इस भीषण रोग का उन्मूलन करेंगे तथा उसे ज्ञान चक्षु प्रदान करेंगे पंच में लिंग भावना नहीं होती है शरीर में मन है और यह शरीरों से संगठित है मन में कल्पना है और यह कल्पना अथवा कमई शा ही कामवासना है आप इस मन को जो कामवासना की पोटली मात्र है मार डालिए इससे आपने काम तथा सब कुछ को मार डाला उस कल्पना को मार डालिए तब आप में कामुकता नहीं रहेगी आपने कामुकता को नष्ट कर दिया है लिंग भाव एक मानसी सृष्टि है संपूर्ण माया तथा अवेदिया, शरीर भाव अथवा लिंग भाव के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है संपूर्ण आध्यात्मिक साधना इस एक भाव को नष्ट करने के लिए ही परिकलित है इस एक भाव का विनाश ही मोक्ष है हरिओम अब आप सुनेंगे मैथुन के अति भोग के अनर्थकारी परिणाम सभी सुखों में सर्वाधिक ओझहीन करने तथा नैतिक पतन लाने वाला है यौन सुख विशेष सुख के साथ विविध दोस्त लगे रहते हैं इसके साथ विविध प्रकार के पाप दुख दुर्बलताएं, आशक्तियां, दास मनोवृत्ति अदृढ़ संकल्प शक्ति कठोर श्रम तथा संघर्ष लालसा तथा मानसिक अशांति लगे होते हैं। संसारिक व्यक्तियों पर यद्यपि विविध दिशाओं से आघात पाद प्रहार मुस्टि प्रहार आदि होते हैं, पर उनको कभी भी होश नहीं आता गलियों में फरने वाले कुत्ते पर प्रत्येक बार पथराव होने पर भी वह घरों में चक्कर मारना बंद नहीं करता है पश्चिम के प्रख्यात चिकित्सक कहते हैं कि वीर से विशेषकर तरुण अवस्था में यानी कि 15 से 35 वर्ष की अवस्था में वीर से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं वे हैं शरीर में व्रण चेहरे पर मुहासे अथवा विस्फोट नेत्रों के चतुर्दिक नीली रेखाएं दाली का अभाव धसे हुए नेत्र रक्त छिड़ता से पीला चेहरा स्मृति नाश दृष्टि की छीड़ता मूत्र के खलन, अंडकोष की वृद्धि अंडकोषों में पीड़ा दुर्बलता नद्रालुता, आलस्य उदासी हृदय कंप स्वास अवरोध या कष्ट श्वास यक्षमा पृष्ठशूल कटिवात सिरो वेदना संधि पीड़ा दुर्बल व्रक निद्रा में मूत्र निकल जाना मानसिक अस्थिरता विचार शक्ति का अभाव दुःस्वप्न स्वप्न दोष तथा मानसिक अशांति वीर शक्ति की क्षति के पश्चात जो अनर्थकारी उत्तर प्रभाव पड़ता है उस पर पूर्वक ध्यान दी शक्ति को अनेका अनेक बार अकारण ही नष्ट करने से लोग शरीर मन तथा नैतिक दृष्टि से दुर्बल हो जाते हैं शरीर तथा मन कर्मठता पूर्वक कार्य करने से इनकार कर देते हैं शारीरिक तथा मानसिक अकर्मण्यता होती है आपको अधिक थकान तथा कमजोरी का अनुभव होता है आपको शक्ति की क्षतिपूर्ति के लिए दुग्धपान तथा फल और कामोदीपक औह के सेवन की सरल लेनी होगी स्मरण रहे कि यह पदार्थ कभी भी पूर्ति या क्षति की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकते एक बार नष्ट हुई तो सदा के लिए नष्ट हुई आपको निरस तथा विखंड जीवन खसित खसीटना होगा शारीरिक तथा मानसिक शक्ति दिन प्रतिदिन छीड़ होती जाती है जिन व्यक्तियों ने अपना वीर अत्यधिक नष्ट कर डाला है वे बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं समान बातें भी उनके मन को अशांत बना देती हैं। जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया है वे क्रोध ईर्षा आलस्य तथा भय के दास बन जाते हैं यदि आपने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया है तो आप ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य करने का साहस कर बैठेंगे जिन्हें बच्चे भी करने का साहस नहीं करेंगे जिसने जीवन शक्ति का अपवय किया है वह सहज में चिड़चिड़ा बन जाता है वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है तथा समान बातों के लिए विस्फोटक प्रकोप की अवस्था में जा पहुंचता है प्रकुशित होने पर व्यक्ति अभद्र व्यवहार करता है वे नहीं जानता कि वह वस्तुतः कर क्या रहा है क्योंकि वह अपने विचार तथा विवेक शक्ति को खो बैठता है विस्तृानुसार कोई भी कार्य कर बैठता है अपने माता पिता गुरु तथा सम्मान्य लोगों को भी अपमान करता है अतः जो साधक सद्व्यवहार के विकास के लिए प्रयत्नशील है उसके लिए उचित है कि वह वीर की रक्षा अवश्य करे इस दिव्य शक्ति का परिरक्षण सुदृढ़ संकल्प शक्ति सद्व्यवहार, आध्यात्मिक उत्कर्ष तथा अंततः स्त्रीय अथवा मोक्ष को प्राप्त कराता है अत्यधिक मैथुन से शक्ति अति मात्रा में निकल जाती है नवयुवक इस तरल द्रव वीर्य के महत्व का स्पष्ट रूप से अनुभव नहीं करते वे अमर्यादित मैथुन से सक्रिय शक्ति को नष्ट करते हैं उनकी स्नायुओं को अधिक गुदगुदी होती है वे मदोन्मत हो जाते हैं और क्या ही गंभीर भूल करते हैं यह अपराध है और इसके लिए मृत्युदंड अपेक्षित है वे आत्महत्यारे हैं एक बार नष्ट हो जाने पर इस शक्ति की किसी अन्य से कभी भी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती यह संसार में सर्वाधिक बलवती शक्ति है एक मैथुन क्रिया मस्तिष्क तथा स्नायु तंत्र को पूर्तया छिन्न भिन्न कर डालती है लोग मूर्खतावश यह समझते हैं कि वे खोई हुई शक्ति को दुग्ध बादाम तथा मकर के सेवन से पुनः प्राप्त कर लेंगे ये एक भूल है आपको भले ही आप विवाहित व्यक्ति हैं इसकी प्रत्येक बूंद के संरक्षण का यथा शक्य प्रयास करना चाहिए आत्मसाक्ष ही आपका लक्ष्य है एक मैथुन में अव्य होने वाली शक्ति दस दिन के शारीरिक कार्य में व्यय होने वाली शारीरिक शक्ति अथवा तीन दिन के मानसिक कार्य में प्रयुक्त होने वाली मानसिक शक्ति के तुल्य होती है ध्यान दीजिए कि ये प्राणाधार द्रव वीर्य कितना मूल्यवान है इस शक्ति का व्यय न कीजिए इसका परिरक्षण बहुत सावधानी पूर्वक कीजिए इससे आपको अद्भुत औजस्वीता प्राप्त होगी वीर के प्रयुक्त न करने पर वह ओ शक्ति में रूपांतरित हो जाता है तथा मस्तिष्क में संचित रहता है पश्चात चिकित्सकों को इस विशिष्ट विषय की अल्प जानकारी ही है आपके अधिकांश रोगों का कारण वीर का अत्यधिक अपव्यय ही है आपके अधिकांश रोगों का कारण वीर का अत्यधिक अपव्यय ही है हरिओम अब आप सुनेंगे स्वप्न तथा स्वैच्छिक मैथुन एक महत्वपूर्ण अंतर एक मैथुन क्रिया इस स्नायु तंत्र को छिन्न भिन्न कर डालती है इस क्रिया में संपूर्ण स्नायु तंत्र झकझोर उठता अथवा उत्तेजित हो जाता है इसमें शक्ति की अत्यधिक क्षति होती है मैथुन में अत्यधिक शक्ति नष्ट होती है किंतु जब स्वप्न अवस्था में वीरपात होता है तब ऐसा नहीं होता स्वप्न दोष में केवल शिस्म ग्रंथियों के रस का निश्रा होता है यदि इस वीर की क्षति होती भी है तो यह अवशय अप, अधिक नहीं होता स्वप्न दोष में वास्तविकता तो बाहर नहीं आता है स्वन दोष के समय जो पदार्थ बाहर आता है वह थोड़े से वीर के साथ शिष्ण ग्रंथियों का पतला रस मात्र होता है जब स्वप्न होता है मन जो मंचरिक सूक्ष्म शरीर में कार्यरत था अकस्मात उत्तेजित दशा में स्तूल शरीर में प्रवेश करता है यही कारण है कि सहसा वीरपात हो जाता है स्वप्न से कामवासना वासना नहीं होती परंतु सच्चे साधक के विषय में स्वैच्छिक मैथुन उसकी आध्यात्मिक उन्नति में अत्यंत हानिकारक होता है इस क्रिया से उत्पन्न संस्कार बहुत गहरे होते हैं और ये अवचेतन मन में पहले से ही सन्निहित पूर्ववर्ती संस्कारों की शक्ति को तीव्र करते अथवा सुदृढ़ बनाते तथा कामवासनों को दीप्त करते हैं ये धीरे धीरे बुज रही अग्नि में घी डालने के समान है इस नए संस्कार को मिटाना एक शर्मसाद्ध कार्य है आपको मैथुन का पूर्वया त्याग कर देना चाहिए मना आप को अशत परामर्श देकर नाना प्रकार से धोखा देना का प्रयास करेगा सावधान रहें इसकी वाणी को न सुनें। इसके स्थान में अंतकरण की वाणी को आत्मा की वाणी को अथवा विवेक की वाणी को सुनने का प्रयास करें हरिओम अब आप सुनेंगे रक्तहीन शरीर वाले युवक मैथुन में अत्यधिक शक्ति नष्ट होती है शक्ति का असामायिक वृद्धावस्था, उत्तरदायी मानी जाती है हृष्ट पुष्ट तथा ओज संपन्न फुर्तीले तथा द्रुत पग से गिलहरी की भांति इधर उधर उछलने कूदने के स्थान में हमारे अधिकांश नुवक इस प्राणाधार वीर की क्षति के कारण रक्तहीन मुखों से हुए पैरों से चलते दिखाई पड़ते हैं जो निश्चय ही अत्यधिक है, है। कुछ व्यक्ति तो इतने कामुक तथा दुर्बल हैं कि स्त्री के विचार दर्शन अथवा स्पर्श मात्र से उनका वीरपात हो जाता है उनकी दशा दयनीय है इन हम क्या देखते हैं लड़के तथा लड़कियां पुरुष तथा स्त्रियां, दूषित विचारों कामवासना तथा स्वल्प विषय सुख के सागर में निमग्न है ये निश्चय ही अत्यंत खेत बात है इनमें से कुछ लड़कों का वृतांत सुनकर वास्तव में दिल दहल जाता है महाविद्यालयों के अनेक छात्र मेरे पास स्वयं आए तथा प्राकृतिक साधनों के परिणाम स्वरूप वीर की अत्यधिक क्षति से उत्पन्न अपने उदास तथा विषादमय दैनीय जीवन के विषय में बताया कामोत्तेजना तथा कामोमाद के कारण उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई है जो शक्ति आप कई सप्ताह तथा महीनों में प्राप्त करते, करते हैं उसे स्वल्प क्षण विशेषों के लिए क्यों नष्ट करते हैं हरिओम अब आप सुनेंगे वेद का मूल्य मेरे प्रिय भाइयों प्राण भूत शक्ति वीर जो आपके जीवन का आधार है जो प्राणों का प्राण है जो आपके चमकदार नेत्रों में चमकता है जो आपके चमकीले कपूलों में विकसित होता है आपके लिए एक महान निधि है इस बात को भली भाती स्मरण रखे वीर रक्त का सार तत्व है एक बूंद वीर 40 बूंद रक्त से बनता है यहां ध्यान दें कि वीर कितना मूल्यवान है वृक्ष पृथ्वी से रस प्राप्त करता है यह रस समस्त वृक्ष में उसकी शाखा प्रशाखाओ पत्तियों उसके पुष्पों तथा फलों में पर संचलित होता है पत्तियों पुष्पों तथा फलों में जो चमकीला रंग तथा जीवन है वह इस रस के कारण ही है इसी भांति अंडकोषों की कोशिकाओं द्वारा रक्त से निर्मित किया जाने वाला वेर्य मानव शरीर तथा इसके विभिन्न अवयवों को रंग तथा तेजस्वीता प्रदान करता है आयुर्वेद के अनुसार वीर भोजन से बनने वाली अंतिम धातु है रसद रक्तम तथो मांसम मांसन मेध प्रजाते मेधास्वस्थि तथो मज्जा मज्जा सुक्रश संभवः भोजन से रस निर्मित होता है इससे रक्त रक्त से मांस मांस से मेदा मेधा से अस्थि अस्थि से मज्जा और मज्जा से वीर उत्पन्न होता है ये ही शब्द धातुएं हैं जो प्राण तथा शरीर को अवलंब देती हैं। यहाँ ध्यान दें कि वीर्य कितना बहुमूल्य है ये सार पदार्थ है ये समस्त सारों का सार है वीर अस्थियों में प्रक्षादित मज्जत से उत्पन्न होता है प्रत्येक धातु के तीन प्रभाग हैं। वीर्य स्थूल शरीर हृदय तथा बुद्धि को पोषित करता है जो व्यक्ति स्तु शरीर हृदय तथा बुद्धि का उपयोग करता है वही पूर्ण भ्रमचर रख सकता है एक पहलवान जो केवल अपने का शरीर का ही उपयोग करता है किंतु बुद्धि तथा हृदय को अविकसित रखता है पूर्ण ब्रमचर रखने की कदापि आशा नहीं कर सकता वह शरीर का ही भ्रमचर रख सकता है मन तथा हृदय का नहीं वीर जिसका संबंध हृदय तथा मन से है निस्संदेह बाहर बह निकलेगा यदि कोई साधक केवल जप तथा ध्यान करता है यदि वह हृदय को विकसित नहीं करता है और यदि वह शारीरिक व्यायाम नहीं करता तो वह केवल मानसिक ब्रह्मचर्य रख सकेगा। वीर का जो हृदय तथा सही के पोषण में व्य होता है वह बाहर व्य निकलेगा किंतु एक उन्नत योगी जो गंभीर ध्यान में प्रवेश करता है यदि शारीरिक व्यायाम ना भी करे तो भी पूर्ण भ्रमचर रख सकेगा वीर भोजन अथवा रक्त का सार तत्व है आधुनिक आयुर्विज्ञान के अनुसार एक वीर्य, बूंद 40 बूंद रक्त से बनता है आयुर्वेद के अनुसार वीर की एक बूंद रक्त की 80 बूंदों से बनती है अंडकोष में स्थित दो विष्णु अथवा अंडो को स्रावी ग्रंथियां कहते हैं अंडकोष की ये कोशिकाएं रक्त से वीर श्रावित करने के एक विशेष गुण से संपन्न है जिस प्रकार मधुमक्षिकाएं बूंद बूंद करके मधुकोष में मधु एकत्रित करती हैं, उसी प्रकार इन अंडकोषों की कोशिकाएं रक्त से एक एक बूंद वीर एकत्रित करती हैं। तत्पश्चात ये तरल द्रव दो वाहिकाओं अथवा नलिकाओं द्वारा रेतस आशायक में ले जाया जाता है उत्तेजना अथवा उद्दीपन की अवस्था में यह निशेचन प्रणाली नामक एक विशेष वाहनि द्वारा मूत्र द्वार में फेंक दिया जाता है जहां वह पुरस्त रस के शाप मिश्रित हो जाता है वीर सूक्ष्म रूप में शरीर के सभी को शाणुओं में पाया जाता है जिस प्रकार ईख में सरकारा तथा दुग्ध में नवनीत सर्वत्र व्याप्त होता है उसी प्रकार वीर समग्र शरीर में व्याप्त रहता है जिस प्रकार नवनीत निकाल लेने पर छाछ पतली रह जाती है उसी प्रकार वीर का अव्य होने से वह पतला पड़ जाता है जितना ही अधिक वीर का अवश्य होता है उतना ही अधिक दुर्बलता आती है योग शास्त्र में कहा है मणम बिंदु पतनात जीवनम बिंदु रक्षणात वीर का नाश ही मृत्यु है और वीर की रक्षा ही जीवन है यह मनुष्य की गुप्त निधि है यह मुखमंडल का ब्रम्ह तेज तथा बुद्धि को बल प्रदान करती है हरि ओम। अगले भाग में हम जानेंगे ब्रह्मचर पर आधुनिक चिकित्सकों की राय तब तक के लिए नमस्ते